देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग अब पाथकों की शुद्धि के लिए द्विज को चाहिए कि तीन हजार गायत्री का जप करे एक महीने तक प्रतिदिन जप करने से सुवर्ण की चोरी के पाप से उत्तम द्विज मुक्त हो जाता है यदि महीने भर प्रतिदिन तीन हजार गायत्री जप करे तो सुरापान के पाप से शुद्ध हो जाती है प्रतिदिन तीन हजार गायत्री मंत्र का महीने भर जप करने वाला मानव यदि गुरु तल्पगामी हो तो भी पवित्र हो जाता है वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए एक महीने तक नित्य तीन हजार गायत्री का जप करे कौशिक मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है जल में डूबकर बारह दिनों तक प्रतिदिन एक, -एक गायत्री का जप करे तो महान पापी द्विज संपूर्ण पापों से छूट जाता है प्राणायाम पूर्वक मौन होकर एक मास तक प्रतिदिन तीन हजार गायत्री का जप करे ऐसा करने से महान की व्यक्ति भी असीम भय से मुक्त हो जाता है एक हजार प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो सकता है प्राण और अपाण वायु को ऊपर चढ़ाकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का छह बार अभ्यास करे यह प्राणायाम संपूर्ण पापों का नाशक है मास पर्यंत प्रतिदिन गायत्री गायत्री का का अभ्यास करने से राजा पवित्र हो जाता है। को चाहिए कि यदि की हत्या लग जाए, तो उसकी के लिए बारह दिनों तक जप करे दस हजार गायत्री का जप द्रिज को अगम्या गमना, चोरी हिंसा और अभक्ष भक्षण के पाप से शुद्ध कर देता है सौ बार प्राणायाम करके पुरुष सब पापों से छूट जाता है यदि पुरुष संपूर्ण मिश्रित पापों से ग्रस्त हो गया हो तो उनके शुद्धि के लिए वन में रहकर कर एक मास तक प्रतिदिन गायत्री के एक हजार मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए चौबीस हजार गायत्री के अभ्यास को किस्थ कहते हैं चौंसठ हजार गायत्री का जप चांद्रायण व्रत के समान है यदि प्रातःन दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके गायत्री के सौ मंत्र का जप किया जाए तो उससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है जल में डूबकर कर सूर्यमयी देवी का नृत्य सौ बारदी और शुद्धि का प्रसंग सम्य प्रकार से तुम्हारे सामने वर्णन किया गया इन सभी प्रसंगों को तुम्हें सदा गोप्त रखना चाहिए वह सदाचार का संग्रह संक्षेप से बतला दिया गया इसका विधि पूर्वक आचरण करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं नित्य नैमितिक और काम कर्म के विषय में जो मनुष्य विधि के अनुसार आचरण करता है उसे मुक्ति और मुक्तिरूपी फल प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य के लिए परम धर्म आचार है एवं धर्म के अधीक्षात्री भगवती जगदम्बा है इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में आचार का महान फल वर्णित है नारद आचारवान पुरुष सदा पवित्र सदा सुखी और सदा ही धन्य है ज सत्य है सत्य है आचार व सदा, आचारवान सदा सत्यम सत्यम चनारदा। सदाचार के विधान से देवी परम प्रसन्न हो जाती हैं यद्यपि सुना जाता है कि मनुष्य महान संपत्ति से सुख का भागी होता है किंतु सदाचार से तो मानव को यहलोक और परलोक दोनों जगह के सुख सुलभ हो जाते हैं उसी सदाचार का प्रसंग तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया अब और कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो श्री देवी भागवत का ग्यारहवा स्कंध समाप्त